और हर रोज़ संडे को आप समय की मांग इस कार्यक्रम को सुनते हैं पूरे एक घंटे तक हम लोग पर्यावरण और पर्यावरण से जुड़ी हुई सारी बातें और उसके साथ जो मैनेजमेंट सिस्टम है डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन के बारे में भी बातें करते हैं आप सभी को ये बातें बहुत अच्छी भी लगती होगी और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैसेज के ज़रिए फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं तो आइए आज के इस विषय में आज के समय की मांग कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल यानि हिंदी में हम लोग कह सकते हैं पर्यावरण मित्र जीवन पद्धति ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें हम लोग अपने इस पर्यावरण को और पर्यावरण की जो जीवन पद्धति है एक दोस्ती का हमारे साथ मनुष्य और प पर्यावरण के बीच में अगर दोस्ती हो जाए तो पर्यावरण हमेशा सुख देगा और मनुष्य की जीवन पद्धति भी उस ढंग से बन जाएगी नेचर के साथ उसका प्यार बनेगा कुदरत के जो प्रेम है वो बरकरार रहेगा पर्यावरण में उसकी दोस्ती बनी रहेगी तो पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा पर्यावरण हमें बहुत ज़्यादा सुख देगा तो आइए इसी विषय को लेकर हम लोग आज बात करेंगे और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हमेशा की तरह राजीव हजेला जी हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से समय की मांग इस कार्यक्रम में राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका समय की मांग इस कार्यक्रम में और आप आज इस विषय पर बात करेंगे एन्वायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल स्टाइल यानि पर्यावरण मित्र जीवन पद्धति कैसे हो सकता है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है आज तो मुझे भी अच्छा लग रहा है काफी समय के बाद इस तरह की कुछ नई बात हम सुनेंगे सबसे पहले में ये सवाल मेरा रहेगा कि ईको फ्रेंडली लाइफ का मतलब यानि पर्यावरण मित्र जीवन पद्धति का मतलब क्या है इसके बारे में बताइए रमेश जी ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल जो है ये आजकल के जमाने में इसका काफी प्रचलन हो गया है और हम लोग टीवी पे एडवर्टीजमेंट मैगजीन में या न्यूज़पेपर में काफी सुनते हैं इसके बारे में पढ़ते भी हैं तो आम भाषा में इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली में को ऐसा बनाए जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी हो और जिससे इन्वायरमेंट का कम से कम और इसके लिए हम अपने जीवन में ऐसे बहुत से छोटे-छोटे कदम है जिससे हम अपने इस धाती को और जो हमारे धरती के ऊपर सभी प्राणी जगत है इसकी इसको हम बेहतर बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो प्राकृतिक धरोहर है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे धरती को हम उसको भी सजा कर रख सकते हैं तो अब स, अब सवाल यह होता है कि एक अच्छी जीवन शैली आखिर है क्या अच्छा इनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल है क्या इसमें हम अगर हम इसकी बात करें तो बहुत छोटी चो, सी बातें हैं जैसे हम अपने रोजमर्रा में पानी के इस्तेमाल को कम करें बचत करें उसकी हम ड्राइविंग कम करें पैदल ज्यादा ज्यादा चले बिजली की खपत या अन्य एनर्जी के जो हम स्रोतों का उपयोग करते हैं उसका उपयोग में बचत करें कम करें प्रोडक्ट्स का ज़्यादा ज़्यादा से इस्तेमाल करें या लोकली ग्रोन प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और आ, अपने एरिया में कोई अगर इन्वा ग्रुप है उसको ज्वाइन करें या उसकी गतिविधियों में सहयोग करें ताकि जो आप देखिए आज नाना प्रकार के पोल्यूशन आ रहे हैं जो जिसका की पहले का नाम ही नहीं सुना था जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और प्लास्टिक पोल्यूशन ये जो है आ, ये हम कम कर सके और जो आज हमारे हर घर से इतना कचरा जनरेट होने लग गया है उसको कम से कम करें और हम ये कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए तो ये ऐसे कुछ छोटे से कदम हैं जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत मददगार हैं और इससे इन्वायरमेंट को सपोर्ट भी किया जा सकता है तो इस, इसको कई बार रमेश जी एनवायरमेंटल इन, फ्रेंडली के साथ साथ इको फ्रेंडली या नेचर फ्रेंडली भी कहा जाता है और इन सभी क, बातों का उद्देश्य यही है कि हम हमारे इन्वायरमेंट का कम से कम नुकसान हो और हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है धरती के ऊपर वो जो है वो वो बच, बची रह सके और जिससे आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ उसका उठा सके राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि इको फ्रेंडली का सही अर्थ क्या है पर्यावरण मित्र का सही अर्थ क्या है वो आपने बताया है और कई बार हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण मित्र ये जो है एक बहुत ही अच्छा शब्द है इको फ्रेंडली और इसको खास करके सरकार की तरफ से इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से स्कूलों को शिक्षकों को समाज सेवियों को पर्यावरण मित्र पुरस्कार भी दिया जाता है दो पर्यावरण मित्र इस पुरस्कार को भी आप ले सकते हैं 31 दिसंबर तक इसमें गवर्नमेंट के जो नियम्स है उसके अनुसार आप रिपोर्ट लिख के भेजते हैं आपके स्कूल या आपके सोसाइटी में जिस तरह की आपने काम किया है इसके लिए खास पुरस्कार भी दिया जाता है इको फ्रेंडली अवार्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में इसको पर्यावरण मित्र पुरस्कार भी कहते हैं तो दोस्तों इस विषय को अगर हम लोग गंभीरता से ले अच्छा ले तो हमारी जीवन पद्धति में बहुत बड़ा काम करता है हमें मदद करता है तो आगे हम लोग बहुत सारी बातें इसी विषय पर बात करेंगे तो एक और सवाल राजीव जी आपसे हमारा रहेगा कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडरी कैसे बन सकते हैं मतलब पर्यावरण के मित्र कैसे हम बन सकते हैं रमेश जी एक बहुत अच्छा सवाल आप पूछा है और इसके लिए आ... एनवायरमेंट फ्रेंडली बनने के लिए ये एक्चुअली तीन स्टेजेस इसके लिए हम लगती हैं तो तो सबसे पहले तो हमें अपने जीवन शैली में कुछ ऐसे आइटम्स का इस्तेमाल करना जिससे पर्यावरण कम से कम नुकसान हो इसका मतलब ये है कि हम अपने लाइफ में खाने पीने के तरीकों में ड्राइविंग हैबिट्स में और अपने घर में कचरा डिस्पोजल का जो हमारा तरीका है वो या और अन्य रिसोर्सेज जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं मैं ये चेक करें कि इसमें से क्या चीज हम सुधार सकते हैं क्या चीज हम इसमें से निकाल सकते हैं कम कर सकते हैं दूसरा स्टेप इस इसका ये है कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट का पता करें और उसको कम करने की कोशिश करें ये कार्बन फुटप्रिंट भी आजकल काफी आ, ये प्रचलित हो रहा है और मैं आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए यहाँ याद दिलाना चाहूंगा कि ये कार्बन फुटप्रिंट कुछ नहीं है ये हमारी लाइफ स्टाइल का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है उसको ये एक मेजरमेंट करने का तरीका है और ये जो है इसका इसको टेनिट में मेजर किया जाता है जो ये बताता है कि आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसेज अपनी रोजमर्रा के जीवन शैली में प्रोड्यूस करते हैं आप जितना ज्यादा कार्बन गैस या कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट करेंगे उतना ज्यादा बढ़ रहा है और उससे जो है पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है ये तो हम लोग सब सुनी रहे हैं तो ये हमें अपने जीवन शैली में बदलाव करके हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं और जो तीसरी स्टेज इसकी ये है कि हमें अपनी जीवन शैली को कुछ ऐसा बनाना होगा जिसमें हमको जो आज के जीवन में जो सहूलियतें मिली हुई हैं शायद उनको थोड़ा सा कम करना होगा जिससे कि जिसके हम आज पूरी तरीके से आ चुके हैं तो ये बदलाव हम सबको करना होगा ताकि हम पर्यावरण के मित्र बन के रहें। और पर्यावरण के मित्र बनने से ये मतलब नहीं है कि हम खाली अपना लाइट साफ कर या, या कचरे को खाली कम जनरेट करें बल्कि हमें अपने पूरे जीवन शैली में एक बदलाव करना होगा और हमें अपने जीवन जीने के पर्पस को ही एक बदलना होगा और इससे रमेश जी ना केवल हम अपना पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं बल्कि इससे हमारा अपनी हेल्थ में काफी सुधार आ, होगा। जैसे आपने देखा है कि पुराने ज़माने में जो हमारे बुजुर्ग से दादा परदादा थे उनके जमाने में ये सब ना तो बीमारियां थी ना इतना पोल्यूशन था और ये आज पर्यावरण को हम लोगों ने नष्ट करना शुरू कर दिया है तो उसी का नतीजा है की आज ये सब हर जगह इतना जो है वो खराब हो गया है पूरा माहौल खराब हो गया है पूरा वातावरण खराब हो गया है और उसके साइंस जो है हमें आज पूरे के पूरे देख रहे पड़ रहे हैं जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग अगर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कैसे बने उसके बारे में आपने बताया कि हम लोग पर्यावरण के दोस्त या मित्र कैसे बन सकते हैं इस विषय पर आपने बताया और मुझे लगता है कि हम लोग जब तक इन चीज़ों को बहुत गहराई से नहीं समझेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आज के जो सिचुएशन है एक स्वच्छ वातावरण और एक संपूर्ण और स्वस्थ जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत आवश्यक है लेकिन हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम लोग सिर्फ मैकेनिकल हो रहे हैं टेक्निकल चीज़ों को देख रहे हैं पर्यावरण की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं साधनों के अधीन हो गए हैं लेकिन जिन साधनों को हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो भी इस पर्यावरण का ही देन है इसको हम बोलते जा रहे हैं तो यही होता है कि जैसे अभी मुझे याद आ रहा था राजीव जी जैसे बता रहे थे एक फिल्म को मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि जैसे हम लोग फिल्म को देखते हैं तो फिल्म में जितने पात्र होते हैं उनके प्रति हमारा लगाव हो जाता है उनको ही हम लोग समझते हैं कि ये सब कुछ है लेकिन आप ये एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि वो पर्दे पे दिखने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ पर्दे पर हैं लेकिन पर्दे के पीछे जो है प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है आ, बाकी सारे पूरे हज़ारों के रूप में उनको वहाँ पर लाने के लिए जो टेक्निकल काम होते हैं लाइट्स मैन हैं कैमरामैन है एडिटर है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उनके पीछे काम करती जिनका शायद हमको फिल्म का नाम और फिल्म के हीरो के सिवाय और किसी व्यक्ति का नाम शायद कभी हम लोग जाने या समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोगों का कि वो फिल्म किसने बनाया और कौन उसका कैमरा बैन था कौन लाइट मैन था ये कभी बातें हमारे बीच में आती नहीं बिल्कुल वैसे ही हम लोग भी आज हमारे जीवन में पर्यावरण मित्र इस विषय पर हम लोग को बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही इको फ्रेंडली इस विषय पर बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही क्योंकि जो सुख हमको मिल रहा है प्राकृति से संसाधन से जो पेड़ पौधे हैं पानी है जल है ये सारी चीजें हमें दे रही है इनकी वजह से हम ये सुख पा रहे हैं तो हम कभी पानी बचाने बारे में नहीं सोच रहे हैं पेड़ काट रहे हैं लेकिन पेड़ लगाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं अब जरूरत पड़ी है इन सभी चीजों का तो राजीव जी काफी अच्छी बातें बता रहे हैं तो आइए एक और सवाल मेरा मन में आ रहा है कि, जैसे कि, थोड़ा डिटेल में कि विस्तार से हमें बताइए कि कौन सी जीवन शैली से हम सब रोजमर्रा के जीवन में हम ऐसी कोई शैली अपनाए जिससे हम पर्यावरण के मित्र बन सके या फिर इको फ्रेंडली लाइफ हमारा बन जाए रमेश जी हमें अपने जीवन शैली में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातों को अपनाना चाहिए जिससे मैंने जैसे बताया कि हम खाली इन्वायरमेंट कोई नहीं बचा सकेंगे बल्कि हम एक अपने स्वस्थ जीवन में भी जी सकेंगे और अगर मैं कुछ बातों का यहाँ जिक्र करना चाहूँ वैसे तो बहुत सी बातें हैं जो हम लोग जानते भी हैं कुछ हम लोगों को ध्यान में उतर जाती है तो उसमें सबसे पहले हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट्स का उपयोग करें लाइट का कम उपयोग करें अगर हम अपने घर में या कारोबार में जहाँ हम काम करते हैं तो वहाँ इको फ्रेंडली ऑफिस या घर आ, या दुकान या कारोबार को बनाएं। अब जैसे इसमें बहुत छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ कि आ, अभी आजकल डिजिटल कॉपीज का जमाना आ गया है कि उसको हम कंप्यूटर में स्टोर कर करके रखे बजाय हज़ारों सैकड़ों कागज की शेप में फाइलों को बना के रखें और एक हमारा जैसे प्रिंटर में है तो हम प्रिंटर का जो काटेज है उसको रिसाइकिल करके इस्तेमाल करें घर में हम सोलर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जैसे आजकल सोलर पंप आ गए हैं वाट सोलर वाटर हीटर हैं सोलर लाइट्स हैं सोलर लैंटेन हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और हमारे जो घर में कचरा है हम उसको कम करने के साथ साथ उसको डिस्पो जो डिस्पोजेबल हमें प्रोडक्ट्स की आदत पड़ चुकी है जैसे वाटर बॉटल हो गया डिस्पोजेबल क्रॉकरी हो गई उसकी जगह हम उसको ना यूज़ करके ग्लास है चीनी मट्टी के बर्तन है स्टील के हैं या इनवायरमेंट फ्रेंडली जो आ, खा इस्तेमाल कर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जैसे आपने पहले पुराने जमाने में देखा होगा और इस्तेमाल भी किया होगा वो पत्ते की वो पत्तल सी आती थी और दोने आते थे जिसमें ढाक के पत्ते के वो होते थे जनरली जो उसका इस्तेमाल शादी ब्याह वगैरह में या घर के किसी फंक्शन में किया जाता तो उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रेन वाटर हारवेस्टिंग की पद्धति को हम अपनाएं और अपने घर में या ऑफिस में या कहीं पर भी हम अपने रेन वाटर टैंक्स लगा के रखें जिसमें वो पानी को हम स्टोर करें बरसात के और इसको हम अपने गार्डन में या टॉयलेट आदि में इस्तेमाल करें गवर्नमेंट देखिए अभी लेटेस्ट uh, टेक्नोलॉजी है uh, जैसे पहले बल्ब आते थे सौ वाट साठ वाट दो वाट उसकी जगह सी आया आप सी की जगह एलई बल्ब्स आ गए हैं तो एलई बल्ब्स बल्ब या लाइट्स का प्रयोग करें इसमें बिजली का खर्चा बहुत कम होता है और जैसे हम लोग घर में जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसकी बचत बचत करें और घर में जैसे वेस्ट वगैरह निकलता है हमारा तो उसको अभी हम कंपोस्ट उसका बनाएं और अगर हमारे घर में जगह है और हमारे पास साधन है तो बायोगैस प्लांट लगा के उस कचरे से हम अपना खुद का ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं तो इससे हमें गैस वगैरह जो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ऐसे बहुत से रमेश जी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उससे इन्वायरमेंट की बचत कर सकते हैं और उसको खराब होने से कर सकते हैं तो अभी ये बहुत जरूरी हो गया है जैसे आप अभी बता ही रहे थे कि आज की तारीख में हम इन सब बातों की बातचीत कर रहे हैं जो शायद हमारे बुजुर्गों ने ये ऑलरेडी फॉलो करते थे इसमें से ज्यादातर चीजें कुछ चीजें तो नई टेक्नोलॉजी से अभी आई हैं मगर पुराने जमाने में लोग जो थे वो इन पर्यावरण के मित्र ज्यादा कहलाते थे मगर आजकल जो है वो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है तो हमें वापस अपने पुराने तरीकों पर आना पड़ेगा और उससे ही हम अपनी, अपनी सेहत को सुधार सकेंगे बीमारी से बच सकेंगे और साथ साथ पर्यावरण को भी बचा सकेंगे राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं और उसका फायदा हम ले सकते हैं क्योंकि एक बार कहते हैं कि व्यक्ति से दुश्मनी करेंगे तो दूरिया बढ़ेगी लेकिन दोस्ती करेंगे तो नजदीक हाँ बढ़ेगी और हमें सुख मिलना शुरू हो जाएगा तो वैसे ही पर्यावरण से हम जितना दोस्ती करेंगे उतना हम पर्यावरण के नजदीक जाएंगे उतना ही उससे हमको ज़्यादा मुनाफा भी मिलेगा सुख भी मिलेगा तो चलिए और भी बहुत सारी बातें इस विषय पर हम लोग करेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैसेज के जरिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप मैसेज लिख सकते हैं कि किस तरह से पर्यावरण मित्र बन सकते हैं हम लोग आपके कुछ विचार हो आपके कुछ आइडियाज़ हो तो हम तक पहुँचा सकते हैं मैसेज के माध्यम से तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ेंगे राजीव जी से समय की इस कार्यक्रम में और बात करेंगे पर्यावरण मित्र के ऊपर आप सुना है रिगमाधबा नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे बन जा राय जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बंजारा गाए ओक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक जा राजाए खुशी का कोई फसाना ढूंढो जमाने वालों किताब बेगम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो गाय जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बंजारा गा का देखो नहीं होता है नसीबार रोशन सितारों जैसा सभी का देखो नहीं होता है नसीबार रोशन सितारों जैसा सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलश्शन बहारो जैसा ओ कागज के जो महका कर दिखलाए एक बन जा राजाए जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बंजारा जाए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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और राजीव हजेला हमारे साथ हैं जिनसे हमारी बात हो रही है इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल के बारे में पर्यावरण मित्र जीवन पद्धति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो आइए इस विषय को आगे लेकर हम लोग ये बात जरूर करना चाहेंगे कि आज इंसान की उन्नति जीवन स्तर के युग के अनुसार आ, सारी चीज़ें जो हैं बदलती जाती है। उसमें काफी हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि अब काफ़ी जैसे कि गर्मी का मौसम आता है जल प्रदूषण हो जाता है और पर्यावरण पर कुछ इस तरह की पृथ्वी बचाओ पेड़ लगाओ ऐसी बातें हम लोग करते रहते हैं तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दुनिया के राजीव जी जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं पर्यावरण मित्र के ऊपर पर्यावरण मित्र जीवन पद्धति पे तो दुनिया के अन्य देशों में भी क्या इस तरह का कोई इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को अपनाया जा रहा है या इसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है आ, जी बिल्कुल दुनिया के सभी चाहे वो विकसित देश हैं या विकासशील देश है अब इस विषय को काफी गंभीरता से लेने ले ले लग गए हैं और इस विषय पे काफी जागृति आई है लोगों में और देशों में, सभी देशों में और लोग जो हैं वो अपना योगदान इसमें कर रहे हैं कुछ देश जो हैं वो इसको काफी सीरियसली लेते हैं और कुछ देश जो हैं वो लापरवाही भी दिखा रहे हैं तो इसमें अभी काफी कुछ काम होने लग गया है और दुनिया में मोस्ट स्टे फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उसकी लिस्ट बनने लग गई है ये एक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2016 की सूची अभी कुछ समय पहले जो थी वो सामने आई है उसमें यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड है आइसलैंड स्वीडन डेनमार्क यूके फ्रांस ये ये जो देश हैं यूरोप के ये टॉप 20 देश में शामिल हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो कहलाते हैं इसके अलावा एक और ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स जारी किया जाता है हर साल जिसमें ग्रीनेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड की सूची बनाई जाती है और इसमें भी ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे मैंने बताया स्वेडन नॉर्वे िका जर्मनी डेनमार्क स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया फिनलैंड आइसलैंड स्पेन पुर्तगाल यूके और रमेश जी इसमें जो भारत वर्ष का जो का स्थान है वो इकतालीस नंबर पर है अच्छा। और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं और दूसरी तारीफ की बात ये है कि हमारा देश जो है वो दुनिया के जो छोटे देश है जैसे नाइजेरिया युगान्डा जम्बावे इराक ईरान, तो हम अभी हमें काफी इस बात की जरूरत है हम सबको मिल करके की इसमें हम अपना योगदान दें और इसमें इस, इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है जिसको यूनाइटेड नेशन बोलते हैं वो भी काफी इस विषय में काम कर रहा है और इसमें हर साल जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक एनवायरनमेंट डे 22 पाँच जून को मनाता है और इसमें पूरे विश्व के देश जो है एनवायरनमेंट के बारे में बातें करते हैं तो काफ़ी कुछ इस विषय पे काम हो रहा है ताकि इस धरती को बचाया जा सके आगे आने वाली जनरेशन के लिए जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताई कि देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है पर्यावरण मित्र इस विषय पर आपने बताया तो आइए जैसे कि दुनिया में वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जैसे कि हम लोग मनाते हैं पर्यावरण दिवस के रूप में विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो इसको मनाने का क्या उपदेश है देखिए यूनाइटेड नेशंस ने अभी कुछ दशकों पहले ये वर्ल्ड एन्वायरमेंट डे जो पाँच जून को हर साल विश्व के तकरीबन सभी देशों में ये कम्यूनिटीज़ और इंडिविजुअल्स जो हैं वो मनाते हैं तो इसमें मेन इनका उद्देश्य है कि इस धरती को और के इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाने के लिए और उसको ग्रीन रखने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं और उसके जो फायदे हैं वो सभी लोगों को बताए जाएं और जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हमारे सामने आने लग गए हैं उसके ऊपर विचार मंथन किया जाए और उनको सॉल्व करे करने के तरीके ढूंढे जाए ताकि आगे जो है इन्वायरमेंट का जो नुकसान है वो ना हो और साथ साथ अपने पूरे देश वासियों को ये अवेयरनेस दी जाए कि केवल गवर्नमेंट या जो वॉलंट्री संस्थाएं जो इस विषय पर काम कर रही है केवल उनके करने से ये इन्वायरमेंट का जो है वो की सु, सुरक्षा नहीं रहेगी बल्कि संपूर्ण मानव जाति को मिल करके इस गंभीर विषय के ऊपर अपना सहयोग और योगदान देना होगा और इसके अलावा रमेश जी वर्ल्ड में एक अर्थ डे मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को और एक अर्थ आवर भी मनाया जाता है जो कि मार्च के आखिरी शनिवार को साढ़े आठ बजे से तक मनाया जाता है, तो ये भी एनवायरमेंट जो संबंधित अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाते हैं और जो अर्थ आवर दुनिया में मनाया जाता है वो करोड़ों करोड़ों लोगों को ये कहा जाता है कि वो इस एक घंटे अपनी लाइट्स को स्विच ऑफ करें ताकि एक सिंबॉलिक जो है वो बिजली की जो खपत है वो कम हो सके तो ये जो ये चीजें हैं वो यूनाइटेड नेशंस जो है वो सिंबॉलिक ही कर रहा है ताकि सभी देश में देशवासी लोग जो हैं वो अपनी इस धरती माँ को बचाने में अपना योगदान करें और ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो जो पर्यावरण से होने वाले नुकसान है उनसे बच सके और उनको इसका खामियाजा ना, ना पड़े विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उपदेश आपने बताया है और हम सभी लोगों को इसमें काफी भागीदारी निभानी पड़ेगी और इससे ही जुड़ी जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया कि पर्यावरण मित्र पुरस्कार भी दिया जाता है सभी और ये खास करके विद्यालय को दिया जाता है शिक्षक को दिया जाता है और विद्यार्थियों को भी दिया जाता है और ये सारी चीज़ें जो है करने के लिए जिस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए कैसे कार्यक्रम बनाना चाहिए प्रोजेक्ट कैसे बनाना चाहिए उसके बारे में सारे बुकलेट है सारे ब्रोशर है वो इंटरनेट पे उपलब्ध है इको फ्रेंडली अवॉर्ड नाम डालने से आ जाएगा या पर्यावरण मित्र पुरस्कार ऐसे करके लिखने से भी वो सारी चीज़ें मिल जाएगी और कार्यक्रम के माध्यम से भी जो है काफ़ी कुछ होता है जैसे कि स्कूलों में इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं तो बच्चों में अवेयरनेस आते हैं बच्चे फिर काम करने लगते हैं तो माता पिता भी जागरूक होते हैं तो एक अच्छा माध्यम है कि हम इन चीज़ों को इस तरह के छोटे बड़े प्रोजेक्ट जो स्कूलों में या फिर सोसाइटी में करते हैं तो जागृति आती हैं और कहीं ना कहीं एक पहल शुरू हो जाती है पूरे विश्व के अंदर बदलाव लाता है जैसे एक सागर है या नदी है नदी में एक पत्थर भी हम लोग अगर ऊपर से छोड़ देते हैं तो पूरा नदी के अंदर एक वाइब्रेशन बनता है वैसे ही हम लोग भले छोटा कदम अपनी स्कूल के अंदर ही हमने बहुत सारे पेड़ लगा दिए हैं उसके लिए हमने आवेदन किया है तो ये भी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा काम हो जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के लिए तो अच्छी बात आपने बताया एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमें ये बताए अगर मनुष्य बचाव करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी धरती को क्या कामयाजा भुगतना पड़ेगा अगर लोग पर्यावरण को बचाने में सहयोग नहीं देंगे तो क्या क्या कमियां हमको मिलेगी या क्या क्या मुश्किलें आएगी या क्या क्या नुकसान होगा रमेश जी मैं इस सवाल के जवाब बताने से पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा जो भी आप बोल रहे थे कि पर्यावरण पुरस्कार स्कूलों में हुए हैं हमारे देश में ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं अभी पीछे इस पिछले कुछ महीने पहले मैं आयरलैंड में रह रहा था जी। तो मैंने वहाँ पढ़ा था कि और देखा भी कुछ कि वहां जो स्कूल है वहाँ ग्रीन स्कूल का पुरस्कार दिया जाता है अच्छा अच्छा वेरी गुड हाँ ग्रीन स्कूल कहते हैं जो वहा पर ग्रीन स्कूल का जो तो पुरस्कार देते हैं वो वो स्कूल है जो इन्वायरमेंट प्रोडक्शन में बढ़ चढ़ काम कर रहे हैं हर विषय में उसमें काम कर रहे हैं बच्चों की मदद से टीचरों की मदद से और पेरेंट्स को बच्चों को इस बारे में अवेयरनेस दी जा रही है और ये यूरोप के खाली आयरलैंड में नहीं है यूरोप के कई देशों में इस प्रकार का कार्यक्रम कई सालों से चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है की हमारे देश में भी अगर इस टाइप की शुरुआत की गई है तो इससे पर्यावरण को बचाने का बचाने में मदद मिलेगी और जो आपने अभी सवाल किया अगर हम इसको पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो उसके बड़े गंभीर परिणाम जो हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को जो है भुगतने पड़ेंगे और इसके आसार जो है तो हम सब को देखने के लिए मिल ही रहे हैं मगर शायद हम ध्यान नहीं देते हैं या हमने नोटिस तो हम करते हैं मगर हमने इसको सीरियसली नहीं लिया है जैसे आप देखिए मौसम में कितना बदलाव आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग कितनी शुरू हो गई है अभी मौसम में बदलाव का मैं अगर एक एग्जांपल अपने देश का ही दूं तो इस साल हमारे देश में जो हाईएस्ट टेंपरेचर गर्मी में गया है वो इक्यावन डिग्री सेंटीग्रेड तक गया है जो कि अभी एक रिकॉर्ड था तो इसमें कैसे जीवन संभव होगा किस तरीके से होगा और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है और आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो अब धरती का टेम्परेचर हो रहा है वो पिछले 4000 वर्षों में सबसे ज्यादा रहा है हर साल आप देखिए यही सुनने में आ रहा है पढ़ने में आ रहा है कि यह साल अब तक का सबसे ज्यादा गर्म साल था आज देखिए नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक है फ्लड है सुनामी है, है, साइक्लोन है, सूखा साइक्लोन इनकी संख्या कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है आज आप पेपर खोल के देखिए हर दूसरे तीसरे दिन आपको कहीं ना कहीं इस धरती के ऊपर अर्थक्वेक का जरूर समाचार मिल जाएगा तो ये जो है ये एक बहुत ही चिंता का विषय है आज समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ गई है और हमारी धरती के टेम्परेचर बढ़ रहे हैं ग्लेशियल जो इलाके हैं उनकी बर्फ पिघल रही है तो ये सारे सारे ये जो इंडिकेशंस बिल्कुल साफ आ रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण जो है वो काफी हद तक डैमेज हो चुका है हुँ, हुँ. और एक और चौंकाने वाली खबर में पढ़ रहा था कि आज हमारी दुनिया में जो पैदावार है खपत है अगर यही यही खपत रहती है तो 2050 तक जो हमारी दुनिया की आबादी जो है वो नौ दशमलव छियन तक हो जाएगी और उस आबादी को खिलाने पिलाने के लिए इस धरती जैसे तीन प्लेनेट्स की जरूरत पड़ेगी अगर हम यही लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहते हैं <laughs> ये हालत हो रही है अभी आप समझ लीजिए ये ये रिपोर्ट अभी मैं पढ़ रहा था तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी धरती की प्राकृतिक प्र, संपदाओं को एक सीमित मात्रा तक ही इस्तेमाल करें ताकि वो आने वाली भी इसका जो है वो इस्तेमाल कर सके और उनके लिए बच सके आज देखिए एयर पोल्यूशन अभी जाड़े का मौसम है किस तरीके से हमारी हर सिटीज में आप बड़ी सिटीज ले लीजिए छोटी सिटीज ले लीजिए हर जगह एयर बुरी तरीके से पॉलूट हो चुकी है और कोहरा कोहरा छाया रहता है धूप दू, भी जो है वो पूरी खिल के नहीं आती है धुंधली सी धूप रहती है और खाली एयर पल्यूशन से ये तीन मिलियन मौतें जो है वो पूरे दुनिया में हो रही हैं और भारतवर्ष की अगर बात करता हूँ मैं तो पाँच लाख लोग केवल एयर पोलूशन की वजह से आज हमारे आ, हमारे देश में हर साल जो है वो मर रहे हैं। और पेड़ काटने की जो आप अभी बात कर रहे थे कि पेड़ लगाते तो कोई है नहीं, नहीं। तो आज हमारी धरती पर एक आंकड़ा में पढ़ रहा था कि मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो ग्रीन धरती का तकरीबन वो केवल 2014 में खत्म हो गया जो कि एक पेरू जैसे देश की पूरी लंबाई चौड़ाई के बराबर है और दूसरा ये है कि आज दुनिया के एक चो, एक चौथाई देशों में आज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है हमारे देश में भी काफ़ी हद तक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है मगर गवर्नमेंट जो है वो अभी जो है वो उसके ऊपर लगी हुई है तो अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो आज पर्यावरण की आ, स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है और अब वक्त आ गया है कि हमको इन सब हमको सबको मिलके इसके बारे में सचेत होना पड़ेगा और अपने अपने योगदान को देना होगा ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें और पर्यावरण का मित्र बन करके रहें ताकि हमें अपना भी सेहत का सेहत को हम बचा सकते हैं और हम इस धरती को और ख़राब होने और इसका नुकसान करने से भी रोक सकते हैं जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम पर्यावरण को ख़राब होने से रोक सकते हैं अगर अगर हम रोकेंगे नहीं तो नुकसान हमारा ही होगा अब इसमें जो है बहुत ढीले नहीं करना है हमें स्पीडी से काम करना है पर्यावरण को बचाने के लिए और कैसे स्पीडली काम करते हैं वो तो हर व्यक्ति अगर शुरू कर दे तो काम हो सकता है अगर कोई सोचे कि भाई ये तो सरकार का, का काम है ये तो कृषि विज्ञान का, का काम है ये तो जो ग्रीनरी के प्रोजेक्ट लेते हैं उनका काम है या फिर ये बिल्डरों का काम है वो लोग ज़्यादा पेड़ काटते हैं तो ये हम लोग अगर एक दूसरे पे बात टाल देंगे तो ये काम बनने वाला नहीं चलो कहीं से भी शुरू होना ज़रूरी है जब हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो कारवा जो है आगे बढ़ेगा और पर्यावरण को हम बचा सकेंगे राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में इस विषय में क्या कुछ किया जा रहा है रमेश जी काफी विस्तार से तो यहाँ बताने का समय नहीं है मगर मैं अगर बहुत शॉर्ट में बताऊँ तो जी, हमारे जो देश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हुँ. इसने अभी आने के बाद 2014 से बहुत ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिससे इन्वायरमेंट को बचाने में लंबे समय तक उसको फॉलो करने में काफी मदद मिलेगी और अगर मैं इसका ज्वलंत रिसेंट एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो आठ नवम्बर को डीमोनेटाइजेशन का जो स्टेप लिया गया है hmm. जिसमें कैशलेस सोसाइटी बनाने की बात की जा रही है और गवर्नमेंट का जो इंकरेजमेंट है कैशलेस सोसाइटी की तरफ ले जाने का वो ए, वो ना केवल ब्लैक मनी या करप्शन कम करने के लिए है बल्कि पेपरलेस ट्रांजैक्शन करने से हमारे देश में मिलियंस एंड मिलियंस टन जो ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हो रही है हर साल और रोज जो जनरेट हो रही है उसको कम किया जा सकेगा और लाखों पेड़ जो हैं हैं जो कट रहे केवल कागज बनाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए उनको भी इसके उससे रोका जा सकेगा और जो अभी एक दूसरा एग्जांपल है डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम इस गवर्नमेंट ने जिसकी मुहिम उठा रखी है वो भी इन्वामेंट प्रोटेक्ट करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा क्योंकि जो जो पेपर के ऊपर काम होता था वो कम हो करके सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी में काम होगा इसके अलावा आपने सुना है कि एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है इसमें सभी जगहें आम साफ सफाई कचरा प्रबंधन वेस्ट वाटर डिस्पोजल से लेकर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इन सबको कम करने में सरकार ने बीड़ा उठाया हुआ है और हमारी जो नदियां हैं जो हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा और यमुना नदी वगैरह जो हैं इनको सफाई इनकी करने का अभियान छेड़ा हुआ है तो और दूसरा अभी कुछ दिन पहले ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि हमारे देश में ग्रीन सिटीज बनाने का एक सरकार ने भीड़ा छेड़ा हुआ है और इसमें पिछले साल एक कंपटीशन भी किया गया था जिसमें अठहत्तर जो सिटीज़ थे हमारे शामिल हुई थी अब नेक्स्ट ईयर सुनने में आ रहा है कि 500 सिटीज जो हैं वो इस कंपटीशन में भाग लेंगी और हमारे देश में जैसे पिछले साल जो अनाउंस हुआ था उसमें चंडीगढ़ नागपुर गांधीनगर जो आपके पड़ोस में है भोपाल जमशेदपुर त्रिवेंद्रम बेंगलोर दिल्ली हैदराबाद पुणे आदि है ऐसे शहर हैं जिनको ग्रीनेस्ट सिटी फर्स्ट टेन ग्रीन सिटी में शामिल किया गया है तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो ये गवर्नमेंट चला रही है और हमें इन सब कार्यक्रमों के में अपना योगदान देना चाहिए और अपना सहयोग देना चाहिए ताकि हम अपना भी कंट्रीब्यूशन वातावरण को पर्यावरण को बचाने के लिए कर सकें राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग पर्यावरण को बचा सकते हैं इसके लिए काफ़ी काम सरकार की तरफ से भी हो रहा है और हमारी तरफ से भी होनी चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं शुरू से लेकर एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा था जैसे कि पर्यावरण पुरस्कार अवॉर्ड इको फ्रेंडली अवॉर्ड्स दिए जाते हैं सरकार की तरफ से या फिर पर्यावरण मित्र एक संस्थान है एन है जिसके माध्यम से ये चीज़ें होती हैं तो इसके लिए जो रिपोर्टिंग या फिर जिस तरह की बातें होनी चाहिए उसमें कुछ दो बातें मैं एक शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में किस तरह से उनको प्राइज दिया जाता है उसका एक सवाल एक विद्यालय में कितने शिक्षकों आ, कितने शिक्षकों को पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाता है ये सवाल आया है तो ये सभी शिक्षकों को जो भी पर्यावरण आधारित आ, परियोजना पर काम करते हैं या ध्यान करते हैं कक्षा में व उनके आगे लेकर आते हैं ये सभी पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्रत्येक शिक्षक को एक अलग रिपोर्ट बनाकर फॉर्म भरकर अपने नाम के साथ अगर मजबूत करने के वो समीक्षक रूप से जोड़कर देते हैं तो शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक श्रेणी में नामांकित किया जा सकता है और ये उसके लिए आवश्यक प्रयास भी है और सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की श्रेणी में अपनी रिपोर्ट भी जमा करा सकता है अगर स्कूल का आप प्रोजेक्ट बनाए रहे उसमें एक ये भी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का भी एक आवेदन उसमें जोड़ के उसको भेज सकते और उसके साथ में उसी के अंतर्गत एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का भी एप्लीकेशन जोड़ सकते हैं, जो जो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी विद्यार्थी कौन होते अगर उसके बारे में में जानेंगे, जो अपने आसपास के के पर्यावरण सकारात्मक बदलाव लाने के लिए योजना बद तरीके से एक कुशल नेतृत्व के साथ भूमिका निभाता है और वो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार पाने के लायक है और जो स्कूल की जो प्रक्रिया है उस कार्यवाही योजना का तैयार करना और उसे प्रैक्टिकल रूप में लाना अपने अनुभव को सभी से साथ जोड़कर सभी को बताना और उसमें उस रिपोर्ट में ये भी चीज़ें जोड़कर इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण के साथ और प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा नेतृत्व का कौशल विकास करना भी एक मीडिया है तो इस तरह के कई बातें हैं शिक्षक को भी मिलता मिल सकता है अवॉर्ड विद्यार्थी को मिल सकता है और प्लस पूरे विद्यालय को भी मिल सकता है तो है ना अच्छी बात तो आप सभी मैं चाहूँगा कि पर्यावरण मित्र बनने का कोशिश कीजिए और इसका जो पुरस्कार है वो अपने विद्यालय में अपने लिए अपने विद्यार्थियों के लिए ले सकते हैं और राजीव जी ने जिस तरह की बातें बताई हैं और उन सारी चीज़ों को करने के लिए ये कैसे पुरस्कार के माध्यम से भी हम लोग काम करवा सकते हैं कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले और इसके लिए आप काम करें तो हमें बहुत खुशी होगा अगर आपने कोई ऐसा पुरस्कार भी प्राप्त किया पर्यावरण मित्र का तो हमें बात कीजिए हमारे साथ संपर्क रखिए हमें मैसेज कीजिए हम आपसे संपर्क करेंगे आपसे बातें करेंगे और वो चीज़ें हम रेडियो तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे तो राजीव जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई और मैं चाहूँगा जाते जाते हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए एक मैसेज जो हमेशा आप देते हैं जमेश जी आपको याद होगा हमने अपने पिछले कई कार्यक्रम में थ्री आर के फार्मूले को आपके श्रोताओं को बताया है जी जी तो आज आज मैं फाइव आर फार्मूले का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ <laughs> देखिए पहले तो श्रोताओं को पता ही है थ्री आर में रिड्यूस री यूज और रिसाइकिल इसमें दो आर हमने और आज जोड़े हैं चौथा आर है रॉट रॉट माने सड़ना या सड़ाना जैसे कंपोस्टिंग हो गया या वर्म कंपोस्टिंग हो गया हम अपने कचरे का का को कंप कंपोस्ट या वर्म कंपोस्टिंग करें और उससे बायोगैस बनाएं तो और पांचवा आर है रिफ्यूज रिफ्यूज मतलब हम मना कर दें जैसे अगर कोई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज नहीं है जिस चीज से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो हम उस, उस चीज को करें ही नहीं तो अगर हम इन आर्स को याद रखें और इसके ऊपर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसको अपनाएं तो मैं समझता हूं कि हम अपना एक अच्छा योगदान जो है वो पर्यावरण को बचाने के लिए और उसको हेल्दी बनाने के लिए करेंगे तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा और दो लाइन में कहना चाहूंगा जी। इस विषय में हिंदी में प्रकृति का करें ना आओ बचाए पर्यावरण ये ये ये एक एक हमें हमें अभी बड़ा अच्छा सा लाइन का मैसेज मुझे मिला है है मैं पढ़ रहा था तो बिल्कुल सही है। और हम सबको इसका पूरा जो है अनुसरण करना चाहिए राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आखिरी में जो आपने पर्यावरण बचाने के लिए हमारे सभी श्रोता मित्रों को आपने तीन आर पिछले पिछले एपिसोड्स तक दिए थे और आज आपने पाँच आर का कॉन्सेप्ट बताया रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रॉट और रिफ्यूज़ ये चीज़ें जो है हमारे जीवन में होनी चाहिए यानी रिफ्यूज़ इस तरह की चीज़ें जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं जो हमारे पर्यावरण को धोखा देने वाले हैं उन चीज़ों को हम मना करें और रॉड जो कहा राजीव जी ने उसका मतलब ये है कि आप कंपोस्ट बनाइए अपने कचरा घर से जो निकलता है उसका फिर से रीयूज उस करें उसको कहीं ना कहीं प्राकृतिक को बनाने में सहयोगी बनाने के लिए आप उसका खाद तैयार करें ये उनका मतलब था तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे जितना हम सुनेंगे आ, समझेंगे दूसरों के साथ शेयरिंग करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है हमारा ज्ञान तो बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे हम उसको अपने लाइफस्टाइल में जीवन पद्धति में भी लेके आएंगे तो इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पर्यावरण मित्र जीवन पद्धति हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जीवन को बनाने के लिए शुरुआत होती है ज्ञान से और ज्ञान समझने के बाद उसको लाइफ में यूज़ करना है फिर वो हमारा लाइफ पद्धति जीवन पद्धति बन जाता है तो हम पर्यावरण मित्र जीवन पद्धति को अपनाएँगे और आगे बढ़ेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के मुझे और राजीव जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो